गोविंद भगवान वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र और सभी सदग्रंथों से स्मृति वेदादिक से उभरती हुई एक धर्म कथा इन्हीं के साथ हम चल रहे हैं वेद की तीसरे ऋषि में है पहले दो ऋषि हमने विस्तार से पढ़े हैं तीसरे ऋषि हमारे आजीरवती सुनाषेख हैं जिनके चौथे सूप के समापन ऋषा का हम आज पाठ करेंगे इससे पहले वेद के प्रथम ऋषि मधु छंदा को हमें विस्तार से जाना है और फिर मेधातिथि काम ऋषि के को संपूर्ण हम पाठ कराए अब हम तीसरे ऋषि में चल रहे हैं और साथ ही में हमने ब्रह्म सूत्र को ले रखा है एक एक सूत्र प्रत्येक प्रवचन में लेते हैं अब तक की कथा में हमने जाना कि जीवन धरती पर उतारा गया था गंगा भी अवतरित हुई थी उसे हमने विस्तार से जाना और फिर एक लंबे अंतराल के उपरांत जब जीवन को हम यहां स्थापित कर पाए उन कथाओं को भी जो महाशिवपुराण आदि में है हमने विस्तार से लिए साख्य और प्रमाणों की कोई कमी नहीं है समझने वाला बुद्धि चाहिए और देखने वाली आंख चाहिए चारों ओर साखे इस विज्ञान के बिखरे हुए हैं उसके बाद एक भयंकर विनाश की रात आई जिस, जिस पर जिसके कारण एक ही प्लेनेट पर बसी यह धरती ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नाना महाद्वीपों उपमहाद्वीपों आदि वो बदलती चली गई सागर बन गए और जहां हमने जीवन को अवतरित किया था वो प्लेटें टूटी जो भारत खंड की थी और आज भी जिस नाव पर हम बैठे हैं ये तैरती हुई नाव है सारा भारत हम आज भी तैर रहे हैं और एक खूंटी पर ये खड़ा है तुम यहां पर थे और इस प्रकार त्रेता के अंतिम पढ़ाओ में वो विध्वंस हुआ था और फिर हम यहां आए और जहां द्वापर का आरंभ हुआ चतुर्युगी में हमने बताया था आपको और वो हमें फिर से काल की कथाओं को लेना होगा जिससे कि आप समझ सकें कि वस्तुतः ये मनो कौन है किसकी बात करते हैं हम तो जब जीवन यहां आया विस्थापित जिंदगी थी सब कुछ नष्ट हो चुका था एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे साथ जुड़ा था कि हमारे गुरु को लौगे राधिक ये प हमारे साथ आए और इस प्रकार धरती पर विलुप्त होते जीवन को एक बार फिर स्थायित्व मिला और तैरती हुई प्लेटों से क्योंकि सारे प्लेनेट में नए नए प्रदेश बने इसलिए नावों की चर्चा हमें सभी धर्म ग्रंथों में मिलती है चाहे वो इस्लाम में है या वो क्रिश्चियनिटी की नोवा की नाव है ये चाइनीज स्कूल ऑफ थाट में हाँ जो उनकी एक वो बड़ी अजीब सी वो ड्रैगन टाइप नाव चलती है हमारे यहाँ मानों की नाव हर देश में यहां तक कि ट्राइबल्स में भी वर्ल्ड ओवर जहां जहां मैं उनको भी जनजातियों में भी जाकर देखता रहा सबके यहां एक नाव की कल्पना है जिससे वो सब उतरे थे और एक भयानक रात आई थी इट अ यूनिवर्सल थॉट बड़ी विचित्र बात है ये नहीं कि हम ही कह रहे हैं संपूर्ण भूमंडल का अतीत का मानव उसे मानता है क्या उसके बाद भी कुछ साखों परमाणु की जरूरत रह जाती है और जब जीवन यहां आया धीरे धीरे परिवार बने फिर बस्तियां बनी गांव बने, बने जनपद बने और क्योंकि मानवता फिर अपने को खोज रही थी तो बहुत कुछ पशुओं से उसने उसी प्रकार नकल किया जैसे गुलामी के अंतरालों में अपने संप्रदायों से लिया और धर्म को भूल गया लेकिन फिर भी गुरुकुल की व्यवस्थाओं को जो हमने उतारा था क्यों उतारा था थोड़ा संक्षेप में जान लें कि जब हमने स्पेस से क्षीर से मानव को धरती पर उतारा कभी आप लोग फैंसी ड्रेस शो वगैरह में जाते हैं लोग तरह तरह के मुखौटे लगाते हैं कपड़े पहन के आते हैं स्वांग भरते हैं हाँ होता है ना शो वगैरह यदि मैं आपसे कहूं आप सब फैंसी ड्रेस शो के पात्र हैं तो आपको कैसा लगेगा क्योंकि जिसे आप चेहरा कह रहे हो ये आपका रूप नहीं है ये शरीर के भीतर आप हैं ये शरीर आप नहीं है तो ये जो ड्रेसिंग ये फैंसी ड्रेस ही तो है हम सब जोड़े हैं ये नाक ये सब कुछ क्योंकि मरते ही कपाल क्रिया करता हूं चिता की लकड़ी पर जीव को अलग करो खाली सामग्री शरीर जलेगा जीव नहीं वो दसवां पर्यंत अपने बेटे की देह में प्रेत के वास करेगा उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ प्राण भागवत सुनेगा तब यथा योनि गमन करेगा तो यदि आप शरीर ही भर होते तो मैं कपाल क्रिया करके अलग किसको करता बोलो हां यह सब फैंसी ड्रेस शो है सारे जीवधारी संपूर्ण वनस्पतियां ये धरती का फैंसी ड्रेस हम तक जीवन ने देखा ही नहीं कि उसका रूप क्या है थोड़ा गंभीरता से देखोगे तो बात समझ में आएगी इसीलिए हमने गुरु कुल उतारा था गुरु गुरुकुल से उसको हम वो ज्ञान दे देंगे कि वो क्षीर सागर की संपत्ति है और इस शरीर रूपी खोल के बिना क्योंकि माया में वो रह नहीं सकता उसे क्षीर सागर चाहिए तो शरीर में एक क्षीर सागर बना के जीव को वहीं अवस्थित रखना है और उस क्षीर सागर का माया नाश ना कर सके तो शरीर को जीवंत रख करके युद्ध स्तर पर रखना है इसी के लिए हमने शरीर बनाया नहीं तो हम प्लास्टिक का कोई थैला हम भी बना देते और फिर यह है कि शरीर को माया में अधिक देर तक नहीं रखा जा सकता इसलिए इसमें क्रिएटिव फोर्स को आत्मा को भी लाना होगा जो इसका पुनर् पुनर् निरंतर निर्माण करती रहे जीव भले न जाने लेकिन करता अपना कार्य करता रहे क्योंकि आपकी उम्र केवल तीन महीना बीस दिन है रक्त के हिसाब से यदि आत्मक शक्ति फिर फिर रक्त न बनाए तो आप सबके जीवन के दिन कितने हैं लेकिन नहीं इतने भी नहीं है क्योंकि शरीर के जो कोश हैं बॉडी के जो सेल हैं इनकी उम्र है 30 से 35 दिन और अगर शरीर की ये निर, निर्मात्री शक्ति या आदि वाला आदि शक्ति यह नव दुर्गाएं यह ब्रह्मग्निया है पुनर्वेष डीज में इन कोशों का निर्माण न करें तो तीन महीना बीस बीस दिन में से सिर्फ तीस दिन तो हमारे पे चमड़ी होगी बाकी दिन खाली हड्डियां और जो आपके अस्थियों के कोष हैं वो पच्चीस दिन में नष्ट हो जाते हैं हड्डी भी नहीं रहेगी तो इस शरीर इसको जीव को ऐसा घर दे भेजना है कि जो स्वर्ण को पुनर्निर्मित करता रहे क्षीर सागर को बनाए रहे माया रेत क्षेत्र को जिससे जीवात्मा उसमें अवस्थित रह सके पहले आप अपने को जानिए तो आप हैं कौन और कैसे बनाया उन महाशक्तियों ने आपको धरती पर जीवन को लाने के लिए तो ये था कि जीव माया में आते ही उसका अतीत का ज्ञान लुप्त हो जाएगा तो इसलिए उसे शरीर दें कि वो लंबे समय तक रहकर के अर्जित कर सके तो ये था कि यह शरीर तो फिर भी नष्ट होगा भाया तो अंतो इसे मारेगी। तो कहीं अपने जैसे रूप बनाता रहे आवागमन चलता रहे तो उत्पत्ति का भी इसमें क्षण रखा गया आज तक मां को अंगली बनाने नहीं आई बाप अंगूठा नहीं जानता जानते क्या तो फिर तुमने बेटे कब बनाए थे ये वो शक्ति है जो बनाती है और तुम फूले फूले फिरते हो कि मेरा मेरा है और इस अंधकार में भूत की उम्र भर जीते हैं आप लोग और भूल जाते हैं क्योंकि गुरुकुल अब नहीं है आप पढ़ नहीं पाते हैं और इस प्रकार जब जीवन को उतारा लेकिन उस त्रासदी के बाद वो सारी विद्याएँ नष्ट हुई केवल भारत में ही किसी प्रकार ध्वस्त हुए ऋषि कुल, गुरु कुल लौट पाए जो पर्वतों के ऊपर थे और वो सारी प्लेटें जहाँ हमारी सिविलाइज लाइफ थी वो 15 से 20, बीस, बीस मील पच्चीस मील अभी भी सागर में समाई हुई है जो प्लेटें टूटी उन्हीं के साथ शुद्ध बुद्ध खो लोग जो लौटे सु लौटे और इस प्रकार फिर जीवन में एक नया रास्ता पाया और फिर हमने जाना कि जब थोड़ा ये जीवन व्यवस्थित हुआ गुरुकुल व्यवस्थाएं तो ध्वस्त पर आए जब जीने के साधन ही नहीं गुरुकुल पढ़ने जाएगा कौन एक संघर्ष था कैसे हम जी पाए हमारे वंश चल पाए पृथ्वी की कथा आती है दोपहर में जिन्होंने इस पृथ्वी को पुनः जीने के काबिल बनाया सभ्यता को एक नया आयाम दिया और उन्हीं महाराज पृथ्वी के नाम से आज भी धरती का नाम पृथ्वी है पृथ्वी शब्द पृथ्वी से बना जीवन आगे चलता रहा लेकिन जीवन चला कैसे तो गुरुकुल में हम चलते हैं थोड़ा सा वहां पर हमें इसके उत्तर मिलते हैं हमें महाराज मनु और शत्रु की कहानी आती है पहले मैं आपको बताऊंगा मनु होता क्या है क्योंकि अक्सर मनु का अर्थ आप लोग बहुत गलत लगा लेते हैं यह सूर्य के पुत्र है किसके बेटे हैं सूर्य के सूर्य को देखा आपने आकाश में तो फिर हम पहले पे, उसी पे चलते हैं मृत सत्य पशु जाय तथो रात्र जाय तथा समुद्रो वर्णा समुद्रा वर्णा दधी संव सरोत अभो रात्रणी विधद विश्व से सूर्य चंद्र मोधा यथा पूर्वं कल्प्य पृथ्वीच अंतरिक्ष अंतरिक्ष अथो स्व ये वेद की ऋचा है तो यहां मनु को बताया कि तो सूर्य की जो परिक्रमा है उसी से काल की उत्पत्ति हुई ऑर्बिट इज एयर तो मनु ज्योतिष की एक इकाई का नाम है मनु गणना के अंक हैं एक मनु की आयु इकहत्तर वर्ष होती है प्रत्येक मनु ये कमवत चलते हैं मनु मनवंतर ज्वैन के तो एक मनु का एक वर्ष है पृथ्वी के तैतालीस लाख बीस वर्ष के बराबर जितनी देर में ये सूर्य परिवार देव देवलोक की एक परिक्रमा करता है उतनी देर में पृथ्वी तैतालीस लाख 20 हजार परिक्रमा सूर्य देव की करती है इसे ये मनु का एक साल है ऐसी इकहत्तर परिक्रमाएं जब पूरी होती हैं, तो एक मनु गत होता है और अगला मनु आता है तो जैसे चौसठ संवत्सर है वन आफ्टर नजर चलते हैं जब चौसठ पूरे हुए तो नंबर वन आ जाता है है ना ये ऑर्बिट चलते क्रम चलते रहते हैं कंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी है। उसी प्रकार मनु है वर्तमान मनु हमारे वही वस्वत है मैं इसी में कथा सुना रहा हूं जिनके 27 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं 28वें वर्ष के प्रथम दिन का उदय है और जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की के साथ देवलोक की परिक्रमा करती है देवलोक भी अस्थिर है वो ब्रह्म की परिक्रमा में घूमता रहता है इन सब ग्रहों को घुमाता हुआ जरा चक्रों की कल्पना कीजिए पृथ्वी मुसाफिर है यात्रा कर रही सूरज के चारों ओर, सूरज सभी ग्रहों से अपनी परिक्रमा कराता हुआ यात्री है देवलोक की परिक्रमा कर रहा है देवलोक यात्री है ब्रह्म की परिक्रमा कर रहा है और इन्हीं परिक्रमाओं पर बैठे विभिन्न विभिन्न स्तरों पर गए हुए जीवन को खोजने के लिए ही मानव जीवन की धरती पर कल्पना उतारी गई थी हैड ए पर इट इधर किसी द्वीप पर आकाश में अगर तुम देखो तो छोटा सा द्वीप ही तो है पृथ्वी इसी द्वीप पर रहते हुए परिक्रमाओं को करते हुए कभी पृथ्वी पर तो कभी इसके साथ जुड़े क्षीर सागर पर जिसे हम स्वर्ग कहते हैं है ना आप चाहे तो वो जोन लेवल का है ना अपर बैटर पार्ट कह सकते हैं जीव यहा रहेंगे यहाँ सदेह जन्मते रहेंगे और ये परिक्रमाएं चलती रहेंगी, और उनके द्वारा अन्वेषण और अनुशोधन होते रहेंगे हमें इस अनंत क्षीर सागर के रहस्यों का पता चलता रहेगा इसीलिए ग्रहों पर जीवन का अवतरण हुआ था इसका एक उद्देश्य था यानी कि मकान दुकान वगैरह पेट सर में घुस गया वह पेट मर गया ठीक है मर गए ले चलो ऐसा नहीं है यह उद्देश्यहीन जीवन हमारा कभी नहीं था और एक अंधेरों से ये जिंदगी आगे बढ़ती रही उसी में महाराज सत्यव्रत की कथा आती है और सुनिए ना तो मनु क्या है सूर्य का बेटा है तो मनु क्या है समय है काल है और इस काल की एक पत्नी है जिसका नाम शत्रुपा है जिसे गुरुकुल में हम कथाओं में सुनाते थे पहले हम मनु और शत्रुपा की कथा को ले लें और फिर हम आपको बताएं कि जैसे आज भी किसी बड़े के नाम पर किसी को सम्मानित करते हैं जैसे धूल तारा हमने बनाया उसी प्रकार जो हमारे अतीत के पूर्वज थे उन्हें हमने मनु के नाम पर सम्मानित किया जैसे महाराज सत्यव्रत वो भी मनु कहलाए, उन्हें मनु का सम्मान दिया गया ही इज द मैन ऑफ टाइम्स इसलिए मनु अब मनु को पहले मैं आपको जो मूल मनु की कथा है वो सुना देता हूं जिसे इसे कोरी अंध और भक्ति न समझिएगा ये तो सचराचर का महाभिज्ञान भी है मानो आपने जाने कि मानो समय है और वर्तमान मानू हमारा वही वस्पत है जिसके 27 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं अट्ठाइसवा चल रहा है और इसका एक वर्ष पृथ्वी के 43 लाख 20 हजार वर्ष अर्थात सूर्य का एक वर्ष ही मनु के उम्र का एक साल है तो सूर्य का बेटा वक्त मनु है हा समझ में आया तो क्योंकि वन ऑर्बिट ऑफ द सोलर कॉम्प्लेक्स एराउंड गैलेक्सी अब दकाश आकाशगंगा की जो परिक्रमा देवियों की करती है ये एक वर्ष मनु का और इस प्रमाण से मनु की आयु कितनी है इकहत्तर वर्ष है। तो सूर्य का एक वर्ष ही मनु का वर्ष है तो सूर्य का बेटा समय है काल है कोई व्यक्ति नहीं अब इसके समान हम किसको दें? जैसे राजा को हमने भगवान कहा अभी तो नहीं कहोगे क्या भगवान नहीं है पर यही राजा ही है राजा ईश्वर का रूप होता है ऐसा हमने बहुत से ग्रंथों में लिखा है तो है ना तो ना है रहिए। मनु की पत्नी शत्रु पर है ये कौन है हा मनु तो समझ में आ गया मनु इज द टाइम अगर कोई आदमी दो रूप हो तो उसे हम बहु रूपिया कहते हैं बहुत गलत मानते हैं स्त्री के दो रूप हो तब और भी भद्दे हो जाते हैं हाँ आप शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं मुझे बताओ जिस स्त्री के शत रूप हो दो नहीं शत उसे क्या कहोगे तो ये मनु की पत्नी शत्रुपा क्यों क्योंकि नाम तो अपने भदाई है ये अच्छा नहीं है शतरूपा कौन है ये सब्य सदवा प्रकृति ये सचराचर जो शत शत रूप धारण किए नित्य नहीं है ये वनस्पतियां ये प्रकृति ये सचराचर ही हमारी मां है और काल सुनो ही हमारा पिता है हम सब इन्हीं से प्रकट होते हैं और इन्हीं में लय हो जाते हैं इसलिए हम मनु पे जाए हैं तो मनुष्य हैं। माने उत्पन्न होने वाले बोलो समझ में आए तो क्योंकि तो तो जब तक इसे स्पष्ट इस नहीं करोगे अब क्या है कि ये हमारी सृष्टि कथा है उसके बाद जब भी जिस काल में जिस मनो अंतर में यदि हमें कोई बहुत दिव्य तुल्य हमारे हमारे मिले जिन्होंने हमें जीवन दिया जिन्होंने जीवन को स्थायित्व दिया जिन्होंने सबका मंगल किया हमने मनो के नामांतर उन्हें सम्मानित किया अब हम सत्यव्रत की कथा करते हैं इन्हें भी हमने मनु का सम्मान दिया बोलो समझ गया तो हां अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कथाएं तो वैसे हमारे कथाकार आपको और भी विस्तार से सुनाते हैं इन्हें अच्छे से समझ रहे तो मनु महाराज सत्य की कथा है आप लोग टीवी सीरियल पर भी देख चुके हैं कि वो नदी में नहीं गए तो उनके लोटे में एक छोटी सी मछली आ गई जब वो उसको दोबारा जल में डालने लगे तो कहा महाराज मुझे अपने साथ ले लीजिए यहां बहुत बड़े बड़े जीव जंतु हैं मैं उन्हें रहती हूँ तो ले आए और एक बड़े पात्र में महल में रख दिया तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पात्र छोटा हो गया मछली तो उसमें घूम ही नहीं सकती इसी से मिलती जुलती कथाएं बहुत सी ट्राइबल ड्रेसेस में वेस्ट में है और बहुत से साम्प्रदायिक ग्रंथों में अन्य धर्मों में है मतलब ये कहें कि कहानी सिर्फ हमारी है ऐसा भी नहीं है तो फिर उसको बड़े पात्र में रखाया पुनः जलाशय में तालाब में डलवा दिया तालाब भी छोटा पड़ गया तो करा तो फिर दोबारा सागर में ले आए तुम्हारा सत्यव्रत ने कहा आप कौन है देव तो कहा राजन बहुत जल्दी यहां प्रलय आने वाली है और ये सारी धरती डूब जाएगी जो प्रलय कथा हम कराए हैं पिछले प्रवचन में तो उस समय तुम सब जीवों को अपनी इनाव में ले लेना ये प्लेट की कहानी इस तरह सुनाई है बच्चों को कैसे बताते कि पहाड़ बहने लग गए थे मानेगा इस बात हरे ओ तो उसी मनु की नाव पर महाराज सत्यव्रत के साथ ऋषियों के साथ ये प्लेटें तैर के अब 40 दिन 40 रात की रिओरिएंटेशन के बाद जीवन यहां स्थापित हो उठा तो महाराज सत्यव्रत को सभी ऋषियों ने मनु के सम्मान से सम्मानित किया और वे भी मनु कहलाए समझ में आया क्यों जैसे हमने एक तारे का नाम गांधी कर दिया आकाश में उनकी स्मृति में तो इसी प्रकार स्मृति पर नाम नामांकन बहुत भोपते रहते हैं और जब ये जीवन आगे बढ़ा तो ये बड़े अंधेरों से गुजरता रहा और जैसे जैसे जहां जहां वेद का ज्ञान नहीं मिला आदमी जिए कैसे तो उसने हिंसक जीवों से हिंसा करना लूटना सीखा जैसे पशु जी रहे हैं ऐसे हमें भी जीना चाहिए तो ट्राइबल रेसेस हुई सिविलाइज होती रहीं आगे बढ़ती रहीं और इनकी चर्चा सभी धर्म ग्रंथों में आती है गुलाम रखना वो अपने सगे भांजे को गुलाम बना लेना हाँ, ये बाइबल में भी ये कहानियां हैं और मिडिल ईस्ट में भी ये कहानियां हैं और यहाँ पर भी असुरथ रहा कि जो जो संस्कृतियाँ पशुवत जीने लगी हाँ माइट इज राइट मैं कैसे जीऊँ मेरे लोग कैसे जिए लूटपाट करके ले आए और इस प्रकार धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे और जहाँ गुरुकुल थे वहाँ जीवन फिर भी स्थायित्व में था और सौभाग्य से ये वही भरतखंड है जिस पर आप बैठे हुए हैं और क्योंकि आप भरतखंड में भरत अर्थात सबका भरण पोषण करने वाले घटघटवासी आत्मा को ही आप अपना सर्वस मानते हैं इसलिए आप आत्मा के पुत्र होने से भरत से भारत जाति संज्ञक नाम है आपका ना आप हिंदू हैं ना इंडियन हैं और नहीं ही आर्य है ये सब भ्रण गलतियां हैं गालियां हैं एड्यूसिव नाम हैं जो विदेशियों ने आपको दिए आप भरत खंड के भारत हैं यही आपका रेशियल नेम है यही आपकी जाति है और इस प्रकार जीवन यहां जब स्थापित हुआ हमने एक बार फिर जीवन को नई धाराएं दी अपने टुकड़ों को बटोरा और इसमें सबसे बड़ी जो योगदान रहा वो रहा महा ऋषि वेदव्यास का दक्षिण भारत में भी जो हमारे गुरुकुल थे उनमें सबसे बड़े जो खोए हुए अतीत को लौटाने के जिसने प्रयास किए वे अथर्वण ऋषि थे इन दो ऋषियों के द्वारा ही संपूर्ण संकलन हुए उसके बाद इनकी परंपरा में आते हुए ऋषियों ने पुराणों आदि की संरचना करी ये द्वापर युग के समापन के समीप आकर के ये धीरे धीरे परिपक्व होते चले गए और ये अंधेरा युग था मानवता के विनाश के उपरांत बढ़ने का जो धीरे धीरे ऊपर को उठ रहा था और क्योंकि एक लंबे अंतरालों के साथ हम जिए आकाश हमें भूल गया हम अपने को धरती की धरोहर मान बैठे हम भूल गए कि मुसाफिर हैं अभी यहां हैं थोड़ी देर में गुजर जाएंगे गुजरती भी रहे अर्थिया भी उठाते रहे लेकिन हम भूल गए कि हम मुसाफिर हैं। हम हर जगह स्थायित्व खोजते हमारी मनोवृत्तियां पृथ्वी के साथ जड़ होने लगी शिला हमारी सोच पर आ गईं। शिला की तरह अटल हो जाना है हमें घर बना लेना है परिवार हो जाना है हमने इसी को सब कुछ मान लिया और हम भूलते गए भटकते गए और तब तो एक मान स्वरूप प्रकट होता है भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में आकर क्योंकि राम के उपरांत ही ये महाप्रलय हुई थी और कृष्ण के तक के समय लगभग अंधेरों में ही चलता रहा इसलिए ये कहना कि फलाने में ये होता था वो होता था यह कोई बात नहीं है हर गुलाब के फूल के नीचे सड़े हुए गोबर की खाद है उसी खाद से ही तो वो महता हुआ गुलाब बना है तो सारी संस्कृतियों को पृथ्वी को एक भारी विनाश के बाद धीरे धीरे अपने आप को समृद्ध सुसंस्कृत करना पड़ा वैदिक संस्कृत आज भी लुप्त है धीरे धीरे उसका नया प्रयोग आया संस्कृत बनी फिर पणिनी से आज से लगभग बत्तीस वर्ष पूर्व का समय है पाणिनी का उन्होंने नया व्याकरण बनाया और आपको सुन आश्चर्य होगा कि तब भी आप में संकीर्णताएं नहीं थी क्योंकि पाणिनी अरब छात्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय का वो भारत भरतखंड का भारत नहीं था और हमने उसे भी दिया और आज भी उसी के सूत्रों पर सारा व्याकरण चलता है तुम्हारा यह संकीर्णता संप्रदायों की देन है धर्म किसी से भेद नहीं करता अंधा व्यक्ति ही जात पात की बात करता है जो धर्मानुरागी धर्मज्ञ हैं वे जानते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नस्ते संकलित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वेदाव्यास ने फिर गुरुकल व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया और ये वेदाव्यास थे जिन्होंने अलग अलग ऋषि कुलों में जाकर वेदों का संकलन किया और उसी को जो संकलन था उसके तीन हिस्से किए वो वेदात्री कहलाया जो आज हमारे सामने है। और शाम ये तीन ही वेद वेदाभ्यास ने किए और ऋषि का जो संकलन था बाद में उसको हमने चौथे वेद का सम्मान दिया और इस प्रकार ये चार वेद कहा तो वेद त्रय से ये चार वेद बने सन के साथ ये ढलते गए और इन्हीं को पढ़ाने के लिए पुराण आदि ग्रंथों के और इन्हीं की गंगाओं के पास बैठ करके ऋषत ने जो पाया लोटा भर जल इकट्ठा किया उसका नाम उपनिषद पड़ा और जो जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए कि हमारा शास्त्रगत जीवन कैसे हो हम कैसे रहें हमारी सोच आदि व्यवहार कैसे हो उसी को जब ऋषियों ने प्रकृति को मथ करके उभारा तो वे शास्त्र का है जो हम शास्त्रों की भी चर्चा करते हैं लेकिन तब भी शिक्षा के इन स्तरों को छात्र तक लाना आसान नहीं था कि शिक्षा की देवी को कैसे सरस बनाया जाए उसी के लिए अतीत के युगों की कथाओं को हमने रहस्य लीलाओं का स्वरूप दिया छात्रों को उनका रूप बढ़ाने के लिए और इस प्रकार इतिहास के जगमगाते क्षण लीला ग्रंथों में हर छात्र को उसका स्वरूप देने के लिए ढाले गए यह भी इसी काल में हुआ यही हमारे अतीत का संक्षिप्त इतिहास है जो पिछले प्रवचनों में हमने लगातार लिया है और इस प्रकार जीवन वो जो वेद संकलित हुए वही हम गुरुकुल में छात्रों को पढ़ाते थे आए पहले वेद की ऋचाओं को लेने, ले, जो आज की ऋचा है पूर्व की ऋचाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं आज समापन है तो है आज की ऋचा खोल लें वेद की हाँ अगले रविवार से हम पांचवें सूक्त में प्रवेश करेंगे इन्हीं ऋषि के और अर्थ सहित लिया है आपने फिर भी पढ़ने इसको विस्तार से कि यज्ञ की स्तुति करते हुए ऋषि कह रहे हैं चौथे सूक्त में आप ही के पूर्वज बच्चों के रूप में गुरुकुल में पढ़ रहे हैं क्या आप अपने मन को थोड़ा सा बालक बनाकर पढ़ना चाहेंगे कहा नमो महद भयो नमो अर्भ के भयो नमो यो भयो नमा आश्विने भ्याम देवान्यादि शकन मिया वृक्ष आज की रिजा है हम यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट है कि खाली बाहर वाला आहूति कोई हवन नहीं है ये केवल हमारे अज्ञानी भ्रत जन किया करते हैं और कराया करते हैं बाहर आहूतियां देते हुए आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण वायु ही उपाचार्य है ये सभी ऋषियों में पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रह्म ज्वाला ही नवदुर्गा है अग्निया है जिसमें जो भस्म होता है वो नया जीवन पाता है इनकी तुलना कहीं नहीं हो सकती बाहर वाली आग सामग्री को जला राख करती है उत्पन्न नहीं करती ब्रह्म अग्नियों में भोजन समाता है तो शिशु का रूप पाता है रक्त आदि के कारणों में पुनः जन्मता है भस्मिया भी जब पेड़ों के गढ़ में आत्मा के द्वारा यज्ञ होती है तो वही राख और खाद नाना सुंदर फलों और वनस्पतियों में लौटती है हमने यज्ञ उसे कहा ये उसका प्रतीक है जैसे मंदिर तुम्हारे शरीर का बिंब है लेकिन जब लोग नहीं समझ पाए तो उन्होंने बाहर ही बाहर पूजा ना गंवाना शुरू कर दिया और वो भूल गए कि सनातन धर्म पूजा प्रधान नहीं खाली भजन गाने वाला नहीं है हम राम भेजते और पुजाते नहीं हैं हम तो राम हर छात्र को बनाते हैं उसे जीवन के उस सत्य से जोड़ते हैं लौट फिर वही जाना ये तो है ये तो धरती तू क्षणिक ठहराव है तू मुसाफिर है आज काफिला यहां रुका है रात भर भजन कीर्तन होगा चर्चाएं होंगी सत्संग होगा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस पड़ाव से हम आगे बढ़ जाएंगे इन्होंने कहा नहीं ये पड़ाव ही सब कुछ है बस तू यहां बाहर बाहर करता है श्रीका डाली तो कह रहे हैं नाम माया भय कि संपूर्ण महानता को देने वाले महान कृत्यों के द्वारा हम सबको महत्व देने वाले हम तुम्हें ही यज्ञ आत्मा हे ब्रह्म ज्वाला हे आत्मा हे यज्ञ हम आपको नमन करते हैं नमो के भे अर्भ माने होता है भस्मी के कणों से इस दुर्लभ मानव तन में वाले हे आत्मा और हे ब्रह्म ज्योतियों हे नव हम आपको नमन करते हैं नमो यु भयो हमें को जो पानी में घुल जाती है इसको यौवन से परिपूर्ण कर जीवन और धड़कनों से बरद कर जीवंत करने वाली ही यज्ञ की ज्वाला हम आपको नमन करते हैं और हे यज्ञ के अधिष्ठित देव हम आपको प्रणाम करते हैं यजाम देवान आदि यज्ञों के द्वारा देवता ग्रह नक्षत्र आदि को सबको उत्पन्न करने वाले शकुवान माधुर्य सौंदर्य कल्पनाओं को उत्पन्न करने वाले सबको सुख देने वाले हे सुखदाता मां जिया ऐसा आज हमारे सारे दम्भों का सर्वनाश कर दो मैंने किया है मैं करता हूं मेरा घर है मैं बड़ा हूं बाकी छोटे हैं आज इन सब अज्ञानों को मामा माने नष्ट कर दो जला दो इनका विध्वंस कर दो क्योंकि ये रहेंगे तो आप नहीं हो और आज चार माला फेर के हम फूल जाते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं हम बड़े ज्ञानी हैं तो कहा मां जिया ऐसा क्या बना हो फिर ऐसा कि हम अपने ही विनाशक खुद हो जाएं क्योंकि वो रहा है और मैं मानू कि नहीं मैंने किया है मैं दंड को प्राप्त हो जाऊं मैं बड़ा हूं तुम्हें ज्ञानी हूं और ज्ञान ही शूद्र है मुझसे बड़ा शूद्र कौन होगा बंदी से बड़ा कोई शूद्र नहीं होता है जिसके पास दंड है किसी बात का भी वो सबसे बड़ा शूद्र है गंगा के तट पर आदि शंकर नहा करके गंगा से वाराणसी में बाहर आ गए थे तो एक बिश्ती भी चमड़े की मशक में पानी भर के ले जा रहा था तो मशक के पानी की छींटे पे पड़ गए तो उन्होंने कहा कि वे रीश तुमने मुझे अपवित्र कर दिया आदिशंकर ने कहा तो बिजती ने उतार करके कंधे से नीचे रख दी और बड़ा विनय के साथ हाथ जोड़ के बैठ गया भगवान शंकराचार्य के सामने कि भाई वो मैंने आपको पवित्र किया है मुझसे अपराध हुआ है आप नहा लेंगे आप धुल जाएंगे ये जो क्रोध के छीटे आपने मुझ पे डाले हैं, मुझे ये बताइए मैं कहा नहाने जाऊं आदिशंकर रू पड़े उसकी चरणों पर गिर पड़े कहा से तू मेरा गुरु है ये मेरी अबोधता थी जो मैंने तुझसे ऐसा कहा जिस गंगा से तूने मशक भरी माँ कब कहा कि मुझे यह पवित्र कर दिया ंगा से पवित्र कौन हो सकता है लेकिन हर दंभी वो दम्ब है मेरी जात बड़ी है आज ये कथा पीठाधीशोर शंकर शंकराचार्यों के गले से उतर पाएगी कहा वो महाज्ञानी है माँ ज्यादा कि मेरे जीवन में इस सत्य और अज्ञान को इस बड़े बनने के चोथे भाव को जड़ से मिटा दो शम समान इसका प्रशंसा आदि को भी किसी को सम्मान दे और मैं फूल जाऊं नारायण ऐसा भी ना हो और प्रशंसा हो तो एक भाव की वृक्ष देवाहा जैसे वृक्ष अपनी जड़ों के साथ धरती पर अटल स्थिर होता है हे देवत् हे ब्रह्मज्वाला मेरा हर क्षण आप में स्थिर हो जाए कोई दम्ब कोई झूठ कोई कपट कोई पाप मेरे पास ना आए वृक्षी देवा जैसे वृक्ष अटल होता है जगह कुछ छोड़ता नहीं कहीं टहलने जाता नहीं मैं अपनी ही ब्रह्मज्वालाओं में सदा सदा के लिए योग करूं युद्ध हो जाऊं और मेरी जड़ें आज इस यज्ञ में उतर जाएं। बाहर वाले में नहीं फीतर वाले में कह रहा नहीं तो पता चला वेद पढ़े और फांट गए उसी में ऐसा नहीं कह रहा है पूर्व के ऋषि में पढ़ाया था ना इंद्रेण संग ही संजन अभी अभिनुषा मधु समान वर्चसा क्या कहा ये मधुचंद ऋषि इंद्रेण ब्रह्म अग्नियों में महान ज्वालाओं में संग ही साथ, साथ द्रक्ष से निचुड़ गए जो अर्पित कर दिया जिन्होंने इंद्रेण संग ही द्रक्ष से संजन जीव के सहित जीव यजमान है इस यज्ञ में आत्मा आचार्य है प्राण उपाचार्य है ब्रह्म यज्ञ की अग्नि है और संपूर्ण सचराचर सामग्री है अजीब यजमान है तो कहा इंद्रेण संग ही दृक्ष ब्रह्म अग्नियों में संग ही साथ करते हुए जुड़े जुड़े भुले मिले से संग यजमान सहित जब आचार्य उपाचार्य भी इस यज्ञ में आकर समाधिष्ट हो गए अर्पित हुए इन नव में ब्रह्म ज्वालाओं में तो क्या हुआ अभी अभिभूषा जैसे जल में सीपी में मोती होता है जैसे पानी में फूले हुए बीजों में लपट उठती है और अकुआ फूट आता है अभी अभिभूषा ऐसा ही एक मनोरम यज्ञ हुआ मंदू समा एक सुंदर नवजात सृष्टि हुई जो सबके मंगल आनंद का कारण बनी है। उसमें जीव रूप आत्मा जीव रूप यजमान है आत्मा है आचार्य रूप भी उसी शिशु में ही है और प्राणवायु भी है तो कहा जब सब समाते हैं तो एक नई सृष्टि आती है अब ऐसा ना बाहर वाले यज्ञ में पता चला आचार्य और उपाचार्य को लाके डाल दिए कोई अवर नहीं करेगा फिर ज्ञ में सब समाते हैं और यू एक नया रूप लेके आते हैं इंद्रेन संग ही दृष्ट से ये तो अच्छा हुआ। जानते नहीं थे नहीं ये लोग हवन भी नहीं कराते किसी के भाग जाते तो पता नहीं उठा के डाले <laughs> ये तो दक्षिणा से मतलब है <laughs> वो इंद्र है यहां कह रहे नमो मद संपूर्ण महानताओं को देने वाले आज नमन करते हम आपको दोनों नमो अर्भ की भयो क्षीणताओं को सुंदर जीवन की धाराओं को देने वाले सचराचर को उत्पन्न करने वाले हम नमन करते आपको नमो युग भयो उन्हें जीवन से यौवन से सामर्थ्य से वरद करने वाले हम करते हैं आपको यजान यज्ञों के द्वारा देवान्य आदि देव आदि दी, देव युनियों को ग्रहों नक्षत्रों को पृथ्वियों को सबको धारण करने वाले शक उन्हें सुखद करने वाले हा नमो बीच में छोड़ गेक्ष नमा आशिने भया नमा माने नमन करते हैं आशीन भया सचराचर को तृप्त करने वाले सबकी पेट भरने वाले सबकी क्षता मिटाने वाले आज आप कहते हो स्वामी जी लड़का काम धंधा नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा हमने कहा काम धंधा भी करेगा तभी भूखा मर जाएगा क्योंकि अगर आत्मा ने शबरी का राम बनकर उस भोजन को रक्त में नहीं बदला तो वो खाना उसे खा जाएगा अज्ञान में व्यक्ति सतही बात करता है और जब सूक्ष्म सत्य को पाता है तो सत्य की राह चल देता है और गुरु में यही वेद पढ़ाकर ना उनके बचपन धो देता था तो क्या वो भटकते थे फिर आज आपके पास वेद ही तो नहीं है इसलिए असत्य ज्ञान झूठ इससे आगे आप कुछ जी नहीं पाते हैं कहा नमो मयद भय हाँ और आज का ब्रह्म सूत्र भी ले लें इसे पहले से जोड़ना पड़ेगा आज का ग्यारहवां सूत्र है यहां से लेते हैं सातवें सूत्र से कह रहे हैं तन निष्ठस मोक्षोपदेशात ऐसे आत्माओं में स्थित होकर के ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपने तो भीतर जाने की न जाने की कसम खा रखी है बाहर फुर्सत कहा है आपको कहा तन निष्ठस से तन माने तन तत् की बात है हलंत हो जाएगा तन निष्ठ से उसमें निष्ठा से स्थित होने पर मोक्षोपदेशात मोक्ष का उपदेश मोक्ष को उपदेशित किया गया है अर्थात मोक्ष की बात कही गई है हे त्वा बाकी इससे हट के बाकी जो भी तुम कर रहे हो वो ही है अर्थात गौण विषय है उपरांत विषय है महत्वहीन बात है कि मैं मेरा घर है ये उपरांत की बातें हैं फिर कहा गति सामान्यात कि उसी में स्थिर रहते हुए ईश्वर में से जुड़े जुड़े उसके निमित्त बनकर के बाह्य जगत को धारण करने की सम्यक भाव से उसी में स्थित होते हुए हमें जीते जीना है बाहर के जगत को निमित्त कारण मान करके वहां स्थिति प्रज्ञ होकर इंस्ट्रूमेंटल बन के रहना है जैसे रामलीला में लड़का रामलीला का नाटक करता हुआ राम तो नहीं होता लेकिन राम का अभिनय करता है लेकिन तू यहां बाहर तुम्हारा मिलित अभिनय है कल्पना करो कि तुम राम दूजा कर रहे हो राम बना दिए गए और दिमाग खराब हो गया तुमको लगा कि नहीं ये तो सचमुच का है और कहा कि मैंने दशरथ से दो वचन दिए थे तो उस हिसाब से तुम्हें 14 साल बंद को जाना गद्दी छोड़ के जाओगे लड़ जाओगे तू वो कौन ऐसा कहने वाली बनासा देखा है मेरा तुम्हें तो तो तुम जिंदगी में आज कौन सी रामलीला कर रहे हो और कौन से पुण्यों की बात करते हो तुम क्योंकि जीवन पूरा रामलीला है ये दूसरे रूप भक्ति में नहीं चलेंगे तो कहा गति सामान्य जो गति भक्ति में है वही जीवन में भेद करेगा जो बेभाव जाएगा वो हमें जो हमने भजन में गाया है वो भजन ही जीवन को बनाना है और तब है आज के ब्रह्म सूत्र में क्या कह रहे हैं कि श्रुतवा कि संपूर्ण श्रुतियों ने वेदों ने सारे सदग्रंथों ने स्मृतियों ने आत्मा को ही मोक्ष का द्वार माना है आत्मा से योग करके ही मोक्ष को पाया जा सकता है चाहे जितने तीर्थ भाग्या हो हमें अपने को पढ़ना है और इन्हीं को वेदों को पढ़ाने के लिए हमने लीला कथाओं को लिया जिससे धरती के मनुष्य को हम दिशा दे सके तो आज से हम सबसे पहले त्रेता युगीन भगवान श्री राम की कथा का लीला कथा का आरम्भ करते हैं ऐतिहासिक कथा का नहीं हाँ जो रामचरित्र मानस है वाल्मीकि रामायण है वैसे मैं आपको बता दूं कि रामायण के ढाई हजार से ऊपर कथाकार है इसके लेखक है उसमें वाल्मीकि रामायण है उसमें उड़िया रामायण भी है राम तमिल की है और इंडोनेशियन रामायण उससे भी अलग है तो इस प्रकार करीब करीब ढाई हजार संस्करण है रामायण के अलग अलग भाषाओं में और राम केवल भारत की ही उपलब्धि नहीं है भगवान राम के मंदिर सारे विश्व में है सरयू नदी भी जगह जगह पर है दशरथ के महल भी हैं, और वो इतने प्राचीन हैं कि वो बिफोर क्राइस्ट है सब अंकोरवाट के 300 मील के जंगलों में पूरी रामायण पत्थरों और शिलाओं पर पर्वतों पर और मंदिरों में बनाई हुई है कुछ मंदिरों को ध्वस्त करके मूर्तियों को तोड़ करके बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई गई है थाईलैंड में सरयू नदी है राम की कथा है अब थाई रामायण भी है तो इसलिए कोई उसमें अलग अलग कथाओं के अर्थ लगाना चाहे तो भ्रम के लिए बहुत जगह है क्योंकि इंडोनेशियन रामायण में ही रावण ने अपनी प्रेमिका का मांस भून के खाया था हाँ। तो आप ब्राह्मण आधमखोर भी हो जाएगा हाँ, हाँ। लेकिन जहां जहां से ये कथाएं गुजरी तो समाज का जो भी यश हुआ अच्छी बात हुई वो नायक को दे दी गई और जो जो समाज की कुमितियां थी वो खलनायक को दे दी गई हम जो रामायण पढ़ने जा रहे हैं जो रामायण गुरुकुल में हमें पढ़ाई जाती थी उसके सारे पात्र हम स्वयं हैं ये मत भूलिए एक नित्य रामायण हम हाँ उसी को लेकर चलेंगे आज उसी का श्री ग्रेंच करते हैं पहले थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं और फिर अगले रविवार से वेद के साथ ब्रह्मसूत्र के साथ भगवान राम की वो कथा होगी कि जिसका हर पात्र हर श्रोता होगा भगवान राम के पिता का नाम तो आप सब जानते हैं क्या है दशरथ क्या उनके पास दशीरथ थे दस ही रथ थे उनके पास इतने गरीब थे क्या बोलो बोलो तो फिर ये दशरथ क्या है जिसने दसों इंद्रियों को पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया जिसने इन दसों इंद्रियों का निग्रह कर लिया है नथ डाला है रथ लिया है जुआ ने बांध लिया है वो क्या कहलाएगा तो मन को जो बधा सदा मन है वो क्या है दशरथ है आज पात्रों का परिचय आज करते हैं और अगले रविवार से फिर इस कथा को लेकर चलेंगे तो जिसने दसों इंद्रियों को रथ लिया वो क्या कहलाया दशरथ और दशरथ जी की तीन पत्नियां हैं हम कथा में दोहराते भी रहेंगे लेकिन अगर आप इनके अर्थ जान लोगे तो आपको अपने भीतर कथा का वो रस मिलेगा कि अमृत का नदी उतर जाएगी, अभी तक तो खाली जय जय जय जय जय वो भी पूछते होंगे पूछते हैं भीतर से बैठे हैं जो गड़गड़ कि भाई ये मेरा एक भर्ती कर रहा है मेरी खिल्ली उड़ा रहा है वो जानता मानता कुछ है ही तो महाराज दशरथ की तीन पत्नियां हैं कौशल्या सुमित्रा और कह अब इनको भी ढूंढेंगे हम अपने में कहा तब कथा का रस आएगा कऊ माने असंख्य और कौशल्या माने शूलों को सहने वाली कंटों की चुबुन लेने वाली ये कौशल्या कौन है और यही राम की जननी होगी ये भी बात तय कौशल्या वैसे वेद में चारों वेदों में हम जब भी कौशल्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो धरती माता के लिए करते हैं कि मैंने हम सब ने जब खेत को जोता तो शूल से शीत से हल्की कौशल्या कितनी बार मां के वक्ष को विदीर्ण किया कांटे कर उसे कौशल्या और इतनी घाव सहकर के भी धरती माता ने हमें क्या दिया अन्न फल और जीवन दिया इसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं बोले तो कौशल्या मन हो मेरा दशरथ और मनोवृत्ति हो कौशल्या कि सबकी पीड़ा को पीकर फिर सबका भला चाहू तभी मुझे राम तत्व की प्राप्ति होगी राम का जन्म होगा जो दूसरों को लूट करके अपना घर भरना चाहेंगे जो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर हाय मेरी लंका बने मेरी चौथल्ला कोठी तो वो दस मुंह वाले क्या कहलाएंगे भाई एक बार हाथ मूंद के अपने से पूछ डालो आज क्या बन के जी रहे हो फिर राम की कथा में चले गहरी तो कौशल्या कौशल्या जब मन दशरथ है मनोवृत्ति कौशल्या है तभी श्री राम कथा का राम हम पा सकते हैं तो हमें कथा के लिए अपने को तैयार भी करना है वेद में पिछले रिचाओं में भी हम पढ़ के आ रहे हैं कहा जिसका शरीर मंदिर में बना और जो उसमें पुजारी की भावना से ना टिका अगर वो चरित्र की बात करे तो इससे भद्दा मजाक कोई नहीं होगा जिसने शरीर को अपना धर्म नहीं माना है वो चरित्रहीन व्यक्ति है उसका करेक्टर बना एक भद्दा मजाक है नाटक है और जिसने स्वभाव नहीं पाया स्व माने आत्मा जिसने आत्मास्वभाव नहीं पाया है उससे बड़ा निर्धन इस धरती पे दूसरा कोई नहीं हो सकता वो सबसे बड़ा निर्धन है भले वो करोड़पति है श्री राम की कथा हमें चरित्रवान और समृद्ध बनाती है थोथी समृद्धि की बात नहीं है वो समृद्धि जो हमें अनंत अनंत काल तक हमारे साथ रहे हमें ये वो दिलाती है कौशल्या के उपरांत जो दूसरी पत्नी है ना मालूम है सुमित्रा माने देवी अलौकिक मित्रा माने सबसे मित्रवत सम्भाव रखने वाली क्यों भेद ना जानो जात ना जानो पात ना जानो सब एक भाव रखना है सीए मे ना मोलूम है ना सीए राम मैं आप बोल तो सकते हो लेकिन जी पाओगे तुम्हें राम की सौगंध बताओ किसमें देखा आज तक सब में सब देखा एक सीए राम ही तो नहीं देखा इसलिए शर्माते होगा में सही बात है कुछ तो लग लज्जा है सुमित्रा के दो बेटे दोनों सम्भाव से एक, एक एक नंदन के साथ है तो दूसरा तो नंदन के साथ है सुमित्रा और तीसरी मनोभूति है कह कही जिस घर में सुमित्रा नहीं उस घर में कोई कोई नाता नहीं कोई रिश्ता नहीं सब कांटे की तरह गड़ेंगे कोई किसी पे यकीन नहीं करेगा और वो घर नहीं नरक का द्वार होगा यदि आप अपने स्वभाव नहीं होएंगे आपकी सारी भक्ति नाटक बन बनकर बन जाएगी, आप कुछ नहीं पाएंगे गाना कि यहां खाली हो, गाना गाने वाली भक्ति सनातन धर्म में नहीं है यहां तो एक एक रोम पढ़ना है धोना है और यथा तद्रूप जीना है बेटे नक्शे कदम चलते हैं भजन तो भाण भजन में बुर्गा बलिया तो धान गाया करते हैं आप भांड नहीं है संतान है राम की तो आपको बनना पड़ेगा अपने पिता श्री राम के जैसा नाटक मत कीजिए सत्य में आइए तीसरी मनोबूति है कह कई के कई नहीं कह गई ये जिज्ञासा मनोभूति है जो हम सब में रहती है सुमित्रा मनोवृत्ति को रखें या विषम मनोवृत्ति ले आए सुमित्रा को बजा दें तो हमारा घर न रखे सुमित्रा आ जाए तो घर स्वर्ग है और तीसरी मनोवृत्ति